amada द्वितीय श्लोक क्या है एक साधा बोलो आगे, आगे।, आगे।, आगे।, आगे।, आगे। तृतीय श्लोक बोलो शब्द किसको आदेश श्लोक एक दो तीन चार एक पीछे एक दो, दो के दे बोलो दोनों दो हाँ दो बोलो बोलो किसके लिए हाथ उठा है अरे हाथ उठाए तो किसके लिए जागर प्रथम प्रथम क्या जागर है जागर है नीत शब्द प्रसाद वैचित्र जागर बैचित्र्या दूपा दैक रूपया नीद्यते जागरू जागरे थे थे। ततो ततो वैचि तत्कृत्या छंद्र प्रसाद योगिभक्ता तत्मी दैक्यासादेद्या वैचि जाग्रह तथो विभक्ता तथो तत्व दहीकूपा दीद मेरू शब्द दे करके नहीं बोलो शब्द आपको कौन सा याद है दूसरा पहला तो सदर अभी शब्द को शब्द याद नहीं था ना और दूसरा कौन सा काल दो श्लोक हुआ दोनों में से कौन सा याद है ऐसा नहीं काल एक लोग याद करना दोनों में से कौन सा याद क्या है नहीं काल के दोनों में से हैं कहते हो अभी तो पूछा तो कौन याद क्या तो नहीं उठा जाता है बोलो बीच लोग पता था अपने देखो किस कौन पूछते है बीचे में बोलते सपने प्रवेश जन्म तो ना तीरंजा गरे तीरं अलग इबों सानों पर मेरे को अरे सरकार सपने किसके आधे एक बोलो सरकार सपने का प्रवेश जन्म तो ना तीरंजा ना तीरं ना तीरंजा गरे तीरं तद्भीतो तस्तयो संजित देखो पाना भी चाहती है किसके आधे नहीं अत्र अत्र नहीं तथा अहेमी अथा स्वप्नें तो बिश्स पहला दूसरा कोई याद है कौन सा नहीं आपको कौन सा याद है रवि याद क्या ऐसे तो तीन मेरा बार से बोले तो पता नहीं चल आप क्या कोई बोलो याद है तद तद हो तस, अब क्या कोई दोनों में से कोई एक याद है आपको कौन सा बोलो शब्द भी क्या बोलते तो? शब्द स्प्रषाद वैशित्र जागर सिरम जागर है देकर बोलना है क्या अभी याद करो यार नहीं कितने व्यक्ति है पंचोदशी का एक श्लोक याद कर सकते हो रोज कौन सा नहीं एक श्लोक भी याद नहीं कर सकते कोई एक श्लोक कम से कम याद करना पड़ेगा अपने कौन से क्या सब दस हाँ अब नहीं हाँ बोला सब फ्री शब्द तथा स्वप् जागृत कार्य में बताया विषय भिन्न भिन्न है विलक्षण होने से किंतु उनका ज्ञान एक रूप भिन्न नहीं है जिस प्रकार जागृत काल में विषय भिन्न होने पर भी ज्ञान एक है, अभिन्न है क्योंकि विषय के उपाधि रूप विषय के परामर्श के बिना ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है जैसे घट मठाधि उपाधि परामर्श के बिना आकाश भेद सिद्ध नहीं होता है इसी प्रकार ज्ञान एक जागृत काल में सिद्ध हुआ जिस प्रकार जागृत में तथा सपने सपन में भी विषय भिन्न भिन्न भी है वैचित्र विशेष भिन्न है ज्ञान ज्ञान एक रूप है क्योंकि विषय परामर्श के बिना ज्ञान का भेद सीधा नहीं होता है स्वाभाविक भेद शून्य है न जागृत ज्ञान एक, सपना एक ज्यान, सपन अवस्था में ज्ञान एक सिद्ध होने के बाद जागृत ज्ञान सवन ज्ञान में भी भेद नहीं एक ही ज्ञान है क्योंकि जागृत ज्ञान का विषय भिन्न है स्थिर विषय सप्न ज्ञान का विषय अस्थिर है विषय में भेद होने पर भी विषय से भिन्न ज्ञान ज्ञान एक रूप है ज्ञान का भेद सिद्ध नहीं होता है विषय रूप उपाधि परामर्श के बिना इसी प्रकार जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में एक ही ज्ञान सिद्ध हुआ। और जागृत अवस्था के स्वप्न अवस्था में वैषम्य बताया जागर है विषय स्थिर है स्वप्न में स्थिर नहीं इतने मात्र से दोनों का भेद है किन्तु ज्ञान एक है विषय भिन्न भिन्न है विषय भिन, से भिन्न ज्ञान है ऐसा जागृत सपन दोनों में समान सामान ये बताने किस्था दसाध्य दवावस्था जागृत अवस्था सपनावस्था दो दोन में ज्ञान एक है। ऐसे सिद्ध साधन करके प्रकर्षण साधय सस्वती काल तेना प्रसाधनाय सरस्वती काल में भी ज्ञान हे सरस्वतिकालीन तस्कार ज्ञान से सुश्रिकाल में होने वाले ज्ञान का भी तेन जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान के साथ ऐक्य प्रसाधनाय एकता जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान एक हुआ उसी के साथ सुस्वतिकालीन ज्ञान की भी एकता है वो प्रसाधनाय सिद्ध करने के लिए पहले तत्वतावज ज्ञानों साथ ही थी काल में ज्ञान पहले सिद्ध हो तो जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान के साथ एक रूप होगा सुश्वित अवस्था में सो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है तो सुस्तृत अवस्था में यदि ज्ञान नहीं रहे तो जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान के साथ तो किस प्रकार ज्ञान को एक करेंगे पहले सुश्वित काल में ज्ञान है ये सिद्ध करते, करते है इसलिए सिद्ध करते है की जागृत स्वप्नकालीन ज्ञान के साथ सुस्वतिकालीन ज्ञान की एकता करना सिद्ध करना है प्रसादना है एकत्व तो प्रसाद करने के लिए तत्व सुरस्वती काल में पहले ज्ञान साधई थी सुरस्वती काल में ज्ञान है ये सिद्ध करते सुप्तोत्थित सऊ सुमृति साबुद विषया बबुद तकत्थित सुत पूर्व सुप्त पश्चात उत्थित पहले सैयागाति से ज्या कई पुष उत्थितः सुप्त पूर्व उत्थित सुप्तुप्तमो बोध सुश्रुति में भावः सुस्वती काल में होने वालों को कहेंगे ये तम्न सुस्त काल में अज्ञान अज्ञान का बोध सो कर उठ जाने पर कहता है ना किंचित अवेदिसम सुखम अहम अस्पसम सुख से मैं सो गया कुछ पता नहीं चला कुछ नहीं जाना सुरस्विकाल में कुछ भी ज्ञान नहीं रहा सुरस्विकाल में सर्व विषयक अज्ञान कुछ भी ज्ञान नहीं रहा मतलब सर्व विषयक अज्ञान रहा अभी जगने के बाद कहता है सर्वविषयक अज्ञान था कुछ भी ज्ञान नहीं था तो अज्ञान का अभी ज्ञान उसको हो रहा है सर्व विषय का अज्ञान था अभी तो थी तो पहले सोया था अभी जग गया जगने के बाद उसको सुरस्ती में अज्ञान का बोध हो रहा है सुरस्वती काल में मुझे कुछ ज्ञान नहीं था अर्थात सर्व विषय का अज्ञान था अभी जगने के बाद कहता है जो कह रहा है क्या कह रहा है सरस्वती काल में कुछ भी ज्ञान नहीं था तो सरस्वती कालीन अज्ञान का अभी इसको ज्ञान हो रहा है सरस्वती काल में क्या था अज्ञान का अज्ञान का भी ज्ञान उसको हो रहा है कुछ भी ज्ञान नहीं था सर्व विषय अज्ञान था अभी कह रहा है तो में अज्ञान का बोध हुआ उसने जगने के बाद सप्तः पुरुष से संस्वतम बोध भवे सुस्विकालीन अज्ञान का बोध भवती सुरस्वती काल में होने वाले अज्ञान का बोध ज्ञान होता है कब तो थी सोया सोया था उठ गया अभी इसको ज्ञान होता है सुरस्तिकालीन अज्ञान का ज्ञान हो रहा है सरस्वती काली तमोबोध हो तमसवोध हो तमोबोध हो अज्ञान का बोध हो रहा है ज्ञान दो प्रकार होता है एक अनुभव एक स्मृति स्मृति फिर न ज्ञान अनुभव तर्क संग्रह में कहा यह जो शुरू करके उठने के बाद उसको ज्ञान हो रहा है इसका ज्ञान सुरस्विकालीन अज्ञान का प्रसुतिकालीन अज्ञान का ज्ञान हो रहा है अवयोग जगन के बाद इसको अनुभव कहेंगे नहीं अनुभव नहीं होगा अनुभव तो होता है वर्तमान विषय पर अनुभव हो, हो तो होता है संबद्धम वर्तमानंच गृहते चक्षरादि ना भट्ट ने कहा है जिससे संबद्ध हो वर्तमान हो तो चक्षुरादि के द्वारा ग्रहण होता है अनुमान आदि करेंगे अनुभव होगा या भी उसको कोई कुछ नहीं है उठने के बाद कहता है मुझे कुछ पता नहीं चला हो गया इसे ज्ञान को अनुभव रूप नहीं कहेंगे अनुभव नहीं, नहीं तो क्या होगा स्मरण होगा दो प्रकार है अनुभव नहीं तो स्मरण ये अनुभव है तो मैंने पूछा ये अनुभव है हाँ उत्तर देना नहीं मैं पूछा नहीं स्मरण या नहीं जगने के बाद जो उसको ज्ञान होता है किसका ज्ञान हुआ सुसूप काल ने अज्ञान का इसका ज्ञान हुआ सूप्तम सुप्त तमस बोध हुआ और बोध क्या है भवेत स्मृति और स्मरण है क्योंकि अभी प्रत्यक्ष अनुमान आदि ज्ञान का कुछ नहीं है तो ज्ञान हो रहा है तो स्मरण है अनुमान तो क्या होगा स्मरण तमो बोध हो स्मृतिर्भवत जो अज्ञान का बोध होता है वो स्मरण है क्या है स्मरण अच्छा स्मरण आपको कभी किसी विषय का स्मरण होता है जिसका अनुभव पहले किया हुआ उसका स्मरण हो सकता है जिसका अनुभव नहीं किया है उसका स्मरण होता है नहीं होता है जिसका अनुभव हुआ उसका भी स्मरण होगा जिसका अनुभव कभी नहीं हुआ उसका स्मरण नहीं होता अनुभव का अर्थ नहीं केवल आंख से देखे ना शब्द से सुना है उसका भी स्मरण हो रहा है शब्द से सुना रूप देखा अनुमान किया ऐसे तो उसका भी स्मरण होता है नहीं होता है तो अनुभव का अर्थ किसी प्रमाण का अनुभव प्रत्यक्ष हो अनुमित हो उपमित हो इसी प्रकार शब्द बोध हो शब्द से सुना है किसी विषय में जिसने गंगोत्री के आगे तपो बने गोमुखे जिसने देखा नहीं सुन सुन गिर बर्फ पहाड़े तपो बने, तपू बने तो उसका स्मरण होता है ना नहीं स्मरण स्मरण होता है तो वास्तव जैसा नहीं जैसे सुना ऐसे है उसके आगे है पर में सुना है कभी फोटो में देखा स्मरण होता है किंतु स्मरण होता है तो उसका अनुभव पहले हुआ आंसर देखे हो शाब्दोध हो किसी प्रकार अनुभव अनुभूत तो का ही स्मरण होगा जिसका अनुभव नहीं हो उसका स्मरण नहीं।, नहीं होता है अभी स्मरण हो रहा है सुश्रुतिकालीन अज्ञान का स्मरण हो रहा है जो सोकर उठ गया स्मरण मतलब क्या अर्थ सिद्ध होगा पहले अनुभव साच अवबुद्ध विषय सा स्मृति स्मृति कैसे होती अवबुद्ध विषया स्मृति का नियम है अवबुद्ध विषय यहाँ स्मृति सा स्मृति अवबुद्ध विषय स्मृति का विषय अवबुद्ध अवबुद्ध तो ज्ञात स्मृति ज्ञात विषय की होती अज्ञात विषय का स्मरण होता है नहीं, नहीं। पहले ज्ञात हुआ तो उसका स्मरण होगा पहले जिसका ज्ञान हुआ नहीं उसका स्मरण नहीं होता है तो क्या है सा स्मृति अवबुद्ध विषया अवबुद्ध ज्ञात है विषय स्मृति स्मृति अवबुद्ध विषय अर्थात तो हमेशा स्मृति ज्ञात तो विषय की होती है तो क्या सिद्ध अभी जो अज्ञान का ज्ञान उसको हो रहा है वो स्मरण है और स्मरण हमेशा अज्ञात तो विषय होता है ऐसे क्या सिद्ध हुआ तो स्वस्थिकाल में अज्ञान का ज्ञान हुआ था नहीं तो अभी स्मरण कैसे करेगा सुरस्वती काल में अज्ञान का अनुभव हुआ था ज्ञान हुआ था अज्ञान का ज्ञान हुआ था इसलिए अभी स्मरण हो रहा है यदि सुश्रुति कालीन अज्ञान के अनुभव सुश्रुति अवस्था में नहीं होता तो स्मरण होगा नहीं होगा अब स्मरण हो रहा है क्योंकि निसम इससे सिद्ध होता है अवबुद्धम तदा तम तदा मतलब सुश्रुति काल में तत्तम अज्ञान काल में सुस्वी काल तम अवबुद्धम तत्थ तत्थ करम अवबुद्धम तथा मतलब सुश्रुति समह का तो अज्ञानम अवबुद्ध अवबुद्ध का ज्ञातमिकाल में अव ज्ञान है ज्ञान हुआ था कैसे सिद्ध हुआ क्योंकि स्मरण हो रहा है स्मरण उसका कार्य कारणिक बिना कार्य नहीं होगा अभी स्मरण हो रहा है तो जरूर उसका ज्ञान हुआ था अभी कोई स्मरण कर रहा है उसे क्या निश्चित होता है उसका ज्ञान हुआ था तब उठने के बाद स्मरण कर रहा है कुछ नहीं जाना सुख सो गया न किंचित दिशम सर्व विषय का अज्ञान का अभी ज्ञान हो रहा है और ज्ञान स्मरण है स्मरण होने से स्मरण तो के का नियम है ज्ञात विषय की स्मरण होता है अज्ञात विषय का नहीं होता है यदि अभी सुश्रुति में अज्ञान का स्मरण कर रहा है इसलिए क्या सिद्ध होगा तस्मा तदा सुश्रुति अवस्था अज्ञानम अवबुद्धम ज्ञात हुआ था तो सुसुचित अवस्था में ज्ञान था किसका ज्ञान था विषय क्या हुआ अज्ञान क्या अवस्था में ज्ञान है ज्ञान क्या विषय हो गया अज्ञान हो गया सरस्वती ज्ञान अज्ञान को विषय करने वाले ज्ञान था इस दवा टीका में देखो पूर्व सुप्त पश्चात पूर्व सुप्त पश्चात पहले सुया था किसी जगह पूर्व के सर्वजरत पुराण नव केवल आकमनादिकने समझ पहले सुया था किसी जगह सुप्तम सुसुप्ति तस्दुत्थित सुप्तादित सुदुत्थित सुप्त उथित कर्त सुश्रुति जो व्यक्ति तथा पुरुष से तमस बोध सुश्रुति में होने वाला सूप्त कालीनस्य का सुश्रुति वह कालीन में होने वाला समस्तकार तो ज्ञान से यो बोधो बोध सत्रकार दिया देखो ज्ञानम बोध सत्रकार ज्ञानम अज्ञान का जो ज्ञान होता है अज्ञान का ज्ञान कैसा है वो जो कहता न किंचित अभी उठकर कहता न किंचित अभी कुछ पता नहीं चला सो गया ये अज्ञान का ही ज्ञान है न कुछ नहीं जाना कुछ नहीं जाना मतलब सर्व विषय अज्ञान अभी कह रहा है सर्वैसे अज्ञान का ज्ञान हो रहा है साथ स्मृति रेवा व्य थे वो स्मरण होना ही है चाहिए न अनुभव अनुभव नहीं क्योंकि ज्ञान का अनुभव करने के लिए अभी अज्ञान के साथ इंद्रिया सन्निकष आदि हो व्यापति आदि हो अनुमान आदि हो शब्द पर कुछ नहीं वो कभी उठकर कहता है तत्कारण तो से इंद्र सन्निकष व्याप्ती लिंगादि रहा बात अनुभव होने के लिए कारण प्रत्यक्ष होने के लिए इंद्र सन्निकष और अनुमित होने के लिए व्याप्ति लिंग हेतु ज्ञान हो शब्द बोध होने के शब्द के सुनने शक्ति ज्ञान हो, चाहिए कुछ नहीं उठने के बाद तो कुछ नहीं होता कुछ पता नहीं चला सो गया गाढ़ो अस्तित हो गया तो यहाँ कोई अनुभव का कारण नहीं है किन्तु कहरा रहा है ज्ञान को स्मरण कर रहा है, है। इसलिए अनुभव का कारण नहीं तो फिर अनुभव से भिन्न ज्ञान कौन होगा स्मरण होगा स्मृति भवे स्मृति है क्योंकि अनुभव का कारण नहीं है तब तरह तरी क्या हुआ साचा साध विषय ये नियम स्मृति हमेशा अवबुद्ध विषय नहीं होती ज्ञात विषय के स्मरण अज्ञात विषय स्मरण का भी होगा mm -hmm. नहीं होगा साचा अवबुद्ध विषय अवबुद्ध का तो अनुभूत हो विषो ये स्मृतिया अवबुद्ध विषय अवबुद्ध विषय बहुत समाचार अवबुद्धो विशो यर्थ अनुभूत हो विश्व जिसका विषय अनुभूत स्मृति तथोगता तथा उगता तथा मतलब अवबुद्ध विषय ऐसे कही गई आगे व्याप्ति बता देते या स्मृति साहसा अनुभव पूर्विका इति व्यक्ति के दिष्टा भाव या स्मृति दो या है या स्मृति साहसा अनुभव पूर्विका ये व्यक्ति जैसे अनुमान करने के लिए यत्र ये धूमस तथा तत्र बनी दो बार कौन से क्या है सर्वत्र कोई एक स्थान में हो गया इधर नहीं यूम दो बार कौन से व्याति सर्वत्र यत्र यत्र धूम त्या स्मृति जितने स्मरण है सहसा अनुभव पूर्विका सब स्मृति अनुभव पूर्विका अनुभव पूर्वम यश स्मृति ऐसा स्मृति अनुभव पूर्विका अनुभव करने पर स्मरण होगा पूर्व अनुभव या पूर्व स्मरण अनुभव पहला अनुभव होगा तो आगे स्मरण होगा या, या स्मृति जितने स्मृति है सबस्मृति अनुभव पूर्वी का होती है ये व्यापति ज्ञान हो जाएगा होगी इसलिए ये भी जो का ज्ञान हुआ स्मरण हुआ ये क्या होगा अनुभव पूर्व होगा पहला अनुभव हुआ था तथोपि ऐसे से क्या हुआ ऐसा होने पर तत् अवबुद्धम तम तत्कार तस्मात्त कारण तत्व क्या क्या तस्तार काले तम अवबुद्ध अज्ञान अतः तत्थ तस्मत कारण तत्व तम सूति काल नज्ञान तदा अवबुद्ध तदागत सुश्रुत सुश्रुतिवस्था में ज्ञात हुआ था अबुद्ध का अवगत अवबुद्ध अत्र अवगंत नहीं अबुद्धकार अनुभूतम ऐसे समझना अवगंत में तो ज्ञान समझना अवबुद्ध का अनुभूतम ऐसे समझना अभी क्या अर्थ होगा अज्ञान का ज्ञान ज्ञानी काल में था काल में अज्ञान का ज्ञान था अभी इतने सिद्ध हो गया काल में ज्ञान था अभी आगे बताएंगे पहले कहते अनुमान विमान प्रयोग अनुमान न किंचित अविधि समिति ज्ञानम इसको पक्ष बनाया इसमें विवाद ही उसके पहले अनुभव था या नहीं था तो विवाद विमतमत विवादास्पद मतलब न किंचित अवैध ज्ञानम पक्ष बनाया अनुभव पूर्वक इससे प्रत्येक बाकी हो गया विमतम न किंचित अवैध ज्ञानम अनुभव पूर्वक अनुभव पूर्वक साध्य होगा पक्ष हो गया विमतम न किंचित अवैध ज्ञानम यहाँ तो पक्ष साध्य अनुभव पूर्वक कहे तो अनुभव पूर्वकत्व साध्य क्या हुआ अनुभवूर्वक ये प्रतिगह्य हाँ यहाँ तो हो गया विमत्तम न किंचित अद्य समिति ज्ञानम अनु अनुभव पूर्वक अनुभव पूर्वकम भवि अनुभव पूर्वक होना चाहिए हेतु क्या स्मृतित्व हेतु स्मृति ये ज्ञान स्मरण है इसलिए अनुभव पूर्वक होना चाहिए सा में माता है माता इसलिए स्मरण स्मरण में स्मृतित्व तो, तो रहेगा स्मरण में स्मरण स्मृति पर्यावाचक स्मरण में स्मृति तो रहेगा और अनुभव पूर्वको तो अनुभव पूर्वक तो है नहीं अनुभव पूर्वक तो ये स्मरण में भी अनुभव पूर्वक तो रहा ना कि चेतावनी जो तो स्मरण हो रहा है इसे अनुभव पूर्वक तो रहा अर्थात तो उसके पहले अनुभव हुआ था कब अनुभव था सरस्वती काल में सदा सदा अनुभूत सरस्वती काल में अनुभूत हुआ था किसका अनुभव हुआ था अज्ञान का तस्य अनुभवस्य तस्वस्थ स्विष्देद बुधानदेदाह जागृत कालन अनुभवः अपन विशेष भिन्न है जागृत काल में अनुभव अपने विषय से भिन्न है कल आया शब्द स्प्रसाद विद्या वैचित्र जागर संबिति तत्व तो तो विभक्तात्व तो संविधि विषय से भिन्न है ज्ञान कल नहीं आया जागृत काल में शब्द स्प्रसाद विषय भिन्न भिन्न है ततो विभक्तात्व तो संविधि विषय से ज्ञान भिन्न है कल आया जागृत काल में विषय भिन्न है ज्ञान अभी नहीं करते जागृत काल में जो विषय है उसे भिन्न है ज्ञान अनुभव सब विषय जैसे जागृत कालीन अनुभव अपने विषय से भिन्न है क्या है, है, है, है।, है।, है। देखो ए, है नहीं या नहीं या नहीं कहना फिर क्यों होता जागृतकालीन ज्ञान विषय से भिन्न है फिर नहीं कहना विषय से भिन्न ऐसा नहीं कहना विषय से भिन्न है कौन भिन्न है जागृतकालीन ज्ञान किसे भिन्न हुआ स्वप्न कारण ज्ञान अपने विषय से भिन्न है, है, है।, है। जिस प्रकार जागृत कारण ज्ञान स्वप्न ज्ञान विषय से भिन्न हुआ ऐसे सुश्रुति कालीन ज्ञान भी विषय से भिन्न हुआ विषय से भिन्न है लेकिन कारण ज्ञान रूप ज्ञान शब्द ज्ञान स्पर्श ज्ञान वो ज्ञान भिन्न भिन्न है एक हुआ एक है ज्ञान भिन्न भिन्न है क्यों कहते है एक नहीं है जागृत में शब्द प्रसादी का ज्ञान होता है वो ज्ञान एक है सपना वस्था में ज्ञान एक ही जागृत ज्ञान सप्न ज्ञान दोनों का भेद है नहीं है नहीं। जिस प्रकार जागृत ज्ञान स्वन ज्ञान का भेद नहीं है इस प्रकार सुश्रुति में ज्ञान भी जागृत स्वप्न भवशा ज्ञान से भी नही है ज्ञान वो ज्ञान जैसे शब्द प्रसादी का ज्ञान एक ही जागृत काल में वो सप्न काल में जागृत ज्ञान और स्वप्न ज्ञान दोनों एक होगी ठीक सुश्रुति में ज्ञान भी ज्ञान स्वाद जागृत स्वप्न ज्ञान से भिन्न नहीं है। किंतु अपने विषय से भिन्न है देखो बताते तस् अनुभव से स्विषे विषयात् अज्ञानात् भेदम्। तस् अनुभव कौन सुश्रुति कालीन अनुभव किसका अनुभव अज्ञान का सुश्रुति काल में जो अज्ञान का अनुभव हुआ था वो अनुभव विषय भिन्न है तस् अनुभव से स्विषया तो अज्ञानत भेदम स्वपथ लेना अनुभव अनुभव का विषय क्या है अज्ञान स्व विषयाद अज्ञान स्व विषय कौन हुआ अज्ञान स्वपद से किसको लेना अनुभव अनुभव अनुभव सुनो ठीक से देखो अभी बताया अनुभव को स्वपथ लेना तत्व अनुभवस्य से स्विष्द स्वपथ से अनुभव लेना अभी अभी बताया स्वपथ से क्या लेना क्या लेना है तो केवल अनुभव करना लेना नहीं कहना अनुभव पति क्या लेना तो पर क्या लेना नौण। अनुभव सौ विषय याद पुस्तक में नहीं लेखना ये ये आरक्ष्य प्रमादान ऐसा नहीं करना नोटबुक कर रखना कुछ नोट करना है तो लेखो बाद में जाकर जाना पुस्तक में जहाँ मिला कल में ले ऐसा कर नहीं करना अभी भी यहाँ पुस्तक में नहीं ले लेना पुस्तक में लिखेंगे पुस्तक हमें चिल्लेगे पुस्तक में लिखना नहीं नोटबुक रखना उसमें लिखना याद करना फिर जब लिखना है तो बाद में जाकर के ठीक कहीं लिखना, ज्यादा नहीं लिखना। दिखाना अनुभवस्य, तस्य अनुभवस्य कौन सा अनुभव स्वस्थिकालीन अनुभव स्व विषयाद स्वप्रति किसको लेना अनुभव उसका विषय क्या है ज्ञान देखो दिया स्व विषयाद अज्ञानात अपने विषय अज्ञान से भेदम आह भेद कहते हैं बोधांतराद अभेदम च बोधांतर मत अन्य अन्य बोध बोधांतरम अन्य अन्यत सूत्रम सूत्रांतरम मयूर्य सूत्र से समाज है अन्य बोध बोधांतरम बोधा अन्य बोध मतलब ज्ञान अन्य ज्ञान से अवैध कौन सुस्विकालीन अनुभव अन्य ज्ञान से अभिन्न है अवैध सुस्विकालीन ज्ञान अपने विषय से भिन्न है अन्य ज्ञान से अभिन्न है अन्य ज्ञान कौन है जग सपन कारण ज्ञान उसी ज्ञान से अभिन्न है कि अपने विषय से भिन्न नहीं। एक कहे अभी है। तस् अनुभव से स्विषयाद अज्ञानात भेदम् आह अज्ञान से भेद कहते बोधांतरा अभेदम च अन्य ज्ञान से भेद भी कहते सबोधो विषयाद भिन्न न न न स्थान स्थान बोधास्वन बोधवतन्नो स्थान्येका संवित तवदीना सबोधो विषयाद भिन्न वह जो बोध है ज्ञान जो ज्ञान पूर्व सिद्ध हुआ सरस्वती ज्ञान अज्ञान का दो दो? तो ज्ञान सरस्वती काल अज्ञान का अनुभव सबोध कसे अवबोध अज्ञान से सरस्वती कालीन अज्ञान का बोध सिद्धवा पुरुष में क्या सिद्ध हुआ अज्ञान का बोध सिद्ध हुआ सबोध हो विषाद भिन्न तो बोध विषय से भिन्न है अपने विषय से भिन्न है अपना विषय क्या है अज्ञान अज्ञान से भिन्न है न बोधात बोधात भिन्न हो सब सबोधो बोधाध भिन्न सुस्वती काल में ज्ञान अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है क्यों ज्ञान चुना स्वन बोध बोध स्वप्न बोध जागृत का कारण ज्ञान से भिन्न वा नहीं वा यथा स्वन बोध बोधातरा जागृत ज्ञात भिन्नो न सत्व सुश्रुति कार्य बोधो अन्न बोधा निन्नो निन्नो न बोधिंग भिन्न नीन्नो न बोधा भिन्न न कह सुश्रुति कार्य बोध कस्मत भिन्न न बोधा बोधा भिन्न न यथा स्वप्नबोध स्वप्न कारण बोध यथा जागृत कारण बोधाद भिन्नो न तथा सस्वती कारण बोधो की बोधाद भिन्न न किन्तु स्विषयाद स्वृति कारण बोध कस्मात्न्न विषयाद सबोध विषयाद भिन्न न भिन्न नहीं यथा स्वप्न बोध स्वप्न बोध बोध अर्थात क्या वहा अभी सुरश्रुति कारण ज्ञान जागृत कालीन का ज्ञान से भिन्न हुआ या स्वप्न कालीन ज्ञान से भिन्न हुआ दोनों से भिन्न है अभिन्न है जागृत कालीन ज्ञान और स्वप्न काल ज्ञान ये दोनों का भेद है नहीं अभी जागृत स्वप्न सरस्वती तीनों अवस्था में कितने ज्ञान हुए एक ही ज्ञान है अवस्था में विषय भिन्न भी है जागृत है इंद्र के द्वारा ग्रहण होते स्वप्न में वासना में ही विषय सरस्वती कालीन अज्ञान है विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान कितना हुआ एक।, एक एक दिन में जागर सप्न सस्वत में आपको कितने ज्ञान होता है एक, तो… एक ज्ञान हुआ दूसरे दिन में एक ज्ञान तीसरे दिन में एक ज्ञान तो पहला दिन का ज्ञान दूसरा दिन का ज्ञान भिन्न भिन्न है विषय भिन्न भिन्न है ज्ञान एक जैसे एक दिन में शब्द प्रसाद विषय भिन्न भिन्न होने पर भी उनका ज्ञान एक है नहीं ठीक इसी प्रकार जागरण स्वप्न सस्वी में विषय भिन्न भिन्न होने पर भी ज्ञान एक हुआ एक दिन दूसरे दिन तीसरे दिन भी विषय भिन्न भिन्न भन्न पर भी ज्ञान एक है देखो आगे तो देखो एवं स्थान त्रे एका संबित क्या सिद्ध हुआ स्थान त्रय एक संबित संबित ये ज्ञान तीनों स्थान में भी एक ज्ञान सिद्ध हुआ एवं इस प्रकार जैसे जागृत काली ज्ञान बताया विषय भिन्न भिन्न भिन्न पर भी एक सप्न काल ज्ञान बताया विषय भिन्न भिन्न पर भी एक जागृत ज्ञान सप्न ज्ञान एक है दोनों का विषय भिन्न अस्थिर अस्थिर भिन्न होने पर भी ज्ञान एक है सरस्वती के कारण ज्ञान भी विषय से ज्ञान से भिन्न नहीं तो तीनों स्थान में जागृत स्वप्न सरस्वती में कितन ज्ञान हुआ एवं स्थानांतर एकाशम भी एक, एक दिन में हो गया तदवत दिनांतरे तदव उसके समान दिनांतरे अन्य दिन अन्य दिन अन्य दिनम दिनांतरम अन्य दिन भी जागृत स्वप्न सुरस्वती में कितने ज्ञान हो गये ज्ञान महाब्दयुगक ये प्रभा स्वेकयुग दा कल नो देती संविदेशा नो आ आ आ प्रभा। जैसे एक दिन में ज्ञान एक हुआ तदव दिनांतर अन्य दिन में भी एक वही ज्ञान एक ही ज्ञान मास युग कल्पेशु मास जिस दिन में मास होता है एक एक दिन होकर तीस दिन में एक मास हो गया बारह मास हो गया वर्ष हो गया फिर युग कल्प ब्रह्मा के एक दिन चतुर्दुग सहस्राणी ब्राह्मण दिनम जितने महा शब्द युवा गल्प है गता गम्यु कुछ चल गए कुछ आगे आने, आने वाले कितने कल्प चले गए कितने आने वाले गता गम्यु अनेक अनेक प्रकार है ज्ञान विश्व भिन्न भिन्न से ज्ञान अनेक प्रकार है ज्ञान के किन्वय भिन्न भिन्न से प्रकार होता भेद होता है वस्तु तो ज्ञान एक है नो देती नास्तमेती ना ज्ञान उदय होता उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है जिस प्रकार एक दिन में जागृत काल में ज्ञान, ज्ञान रहा सपन सरस्वती में एक ज्ञान हुआ तो ज्ञान का ज्ञानी की उत्पत्ति किसम होती जागृत तो अवस्था में सपन अवस्था में उत्पत्ति नहीं होती है मैं पूछता केवल उत्पत्ति किसम उत्पत्ति होती है नहीं होती इतने कहना अस्त क्या नाम जागृत कारण का ज्ञान की उत्पत्ति कब होती है होती नहीं सपन काल में ज्ञान की उत्पत्ति होती है नहीं जिस प्रकार जागृत का सपना शास्त्री ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है इसी प्रकार मा शब्द युग कल्पेशु नो देती न उदेती उदय नहीं होता उत्पन्न नहीं होता है उत्पत्ति नहीं, नहीं होता है तो यदि नष्ट हो जाए तो ज्ञान कैसे एक होगा रहेगा नास्तमेति ना, ना उदय होता नास्तमेति अस्त को नहीं जाता है अस्तम एति गच्छती न अष्टम न ग्छती न एति धातु का एका संबित फिर ज्ञान कितना हुआ एक संविधि हो गया एकविध एक संविधि है ऐसा स्वयं प्रभा और ये जो ज्ञान है उसको फिर कौन प्रकाश करेगा एक ही ज्ञान है तो दूसरे ज्ञान तो नहीं मानेंगे घटपट आदि का तो प्रकाश ज्ञान से होता है अन्य ज्ञान नहीं मानेंगे तो ये ज्ञान है इसमें क्या प्रमाण है तो कहिए स्वयं प्रभा स्वयं प्रकाश है स्वयं प्रकाश होने से उसको प्रकाश करने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं ऐसा स्वयं प्रभा ऐसा कार से संबित ऐसा संबित स्वयं प्रभा ये स्वयं प्रकार से है दोनों को बोल दो सबोधो विषयाद भिन्न टीका में देखा सबोध वह बोध ज्ञान उसका अर्थ कहते सवे बोध का अर्थ क्या सृतम तो सुश्रुति काली न सुश्रुत भवम सूक्तम ससुतम यद अज्ञानम तो तस्य अनुभव बोधकार थो सुस्विकालीन अज्ञान का अनुभव इस्लोक में बोधकार भिन्न, भिन्न, अज्यान, अपने क्यों होना चाहिए बोधत्व जैसे बोध ज्ञान बोधत्व है तो घट बोधव जैसे घटबोध अपने विषय से भिन्न है घट ज्ञान अपने विषय से भिन्न है, है, है जैसे घट ज्ञान अपने से विषय से भिन्न है ऐसे सुश्रुति कारण अज्ञान का ज्ञान भी अपने विषय से भिन्न है घट ज्ञान अन्य ज्ञान से भिन्न है, है। पट ज्ञान से भिन्न है घट ज्ञान ज्ञान एक अभ्या घट ज्ञान पट ज्ञान से भिन्न सिद्ध हुआ शब्द प्रसाद विषय भिन्न भिन्न ज्ञान भिन्न हुआ ज्ञान जैसे भिन्न नहीं हुआ ऐसे बोधांतरा तो नीद्य तो काल का ज्ञान भी अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है क्यों नहीं बोधत्वात क्योंकि ज्ञान है स्वप्न बोधवत जैसे स्वप्न बोध जागृत ज्ञान से भिन्न हुआ नहीं हुआ, हुआ। इसी प्रकार यत्र बोधत्व तथा बोधांतर अभिन्न अन्य ज्ञान से अभिन्न है जैसे स्वप्न कारण ज्ञान जागृत ज्ञान से अभिन्न है सुश्रिति कारण ज्ञान भी अन्य ज्ञान से अभिन्न है यह अनुमान बता दिया बोधांतरा नीत इस अनुमान कैसे करेंगे बोध पहले कर दिया विषयाद भिन्न बोध घट बोधवत एक अनुमान है दूसरा सबोध बोधांतरा भिज्य देरा भिन्न बोध स्वप्न बोधवत जैसे स्वप्न बोध अपने अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है ऐसे सुश्रुति ज्ञान भी अन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है दो अनुमान विषय आ गया पहला अनुमान देखो तो सबोध बोध घट बोधवत यह अनुमान हो गया दूसरा अनुमान है सबोध बोधातरा विध बोध स्वन बोधवत दो अनुमान आ गया फलितम कथय उक्तम न्याय अन्यत्र जो फलित है निष्पन्न हुआ उसको कथन करते हुए इस न्याय को अन्यत्र करते एवं जिस प्रकार एक दिन में जागृत सपन सूति ज्ञान एक हुआ स्थान त्रय एक तीनों स्थान में एक ज्ञान हुआ स्थान त्रय भी एक दिन वर्तिनी एक दिन में रहने वाले तीन अवस्था में जागृत आदि अवस्था त्रय कितना अवस्था है जागृत सप्न सुन अवस्था में संविध एकाएव संविद ज्ञान एक ही एकाएव जो संविध एका कहा गया ना संविध एका उसका कहते संविद एकाएव कोई कहते पयोव्रत करते दुग्धाह दुग्धारी का क्या अर्थ है दो बार भोजन कर रात को फिर एक गिलास दूध पी ले उसको दूधहारी खा जाएगा दूधहारी का क्या अर्थ है दूध दही पीकर रहता है ये कहते हैं फलाहारी केवल फलाहार करते भोजन भी करेंगे उसके बाद दो बार फल खा दिया फलाहारी खा जाएगा तो दुग्धम एव व्रत जो क्या पय एवं व्रतै थी व्रत केवल दूध पीकर रहता है तो दुग्धहारी कहा जाएगा केवल खिचड़ी खा रहता है तो खिचड़ी खाए बाबा और कभी खेच मिलेगा खाली आता तो उसे उतार देगा इसी प्रकार क्या हुआ केवल दूध पीता है तो दूधधारी कहा जाता है ठीक इसी प्रकार यहाँ एवकार नहीं है एवकार अर्थ करना क्या दिया है एवं स्थान त्रयती एका संबीति एकाथ एव करना एक ही समझ एका एव मतलब एक ही है एका एव एक ही ज्ञान है ही नहीं? एवकार देना कहां से आया सर्व <San> वाक्यम सावधारण इतने कोई भी वाक्य सावधारण होता है सावधारण तो अवधारण सब अवधारण निश्चय जैसे दूध पीकर के पी रहते हम तो क्या केवल दूध पीकर के रहते हम फल कह के रहते अर्थात केवल फल का रहते चल गया और सब खाकर फल का तो कहे हम फल का रहते इस अर्थ नहीं बताया इस प्रकार यहाँ भी संविध एक क्या है एका है वो एक ही है क्योंकि सर्वम वाक्यम सावधारण इस न्याय से तद्व तो दिनांतर इसी प्रकार दिनांतर में अन्य दिन में इसे, इसे समझना